पश्ये मां द्रम कर्णे श्रृणियादेवा भद्रम पशेम्श्रिंग सभी्यशेम देविता जलायु ओ शाति शांति शांति ये जो भदरंग करने भी मंत्र है ये अथर्ववेद के शांति मंत्र है जो मुंडो परिषद में इसके अर्थ कर चुके हैं अथर्ववेद में ये मंत्र का प्रयोग होता है शांति मंत्र का प्रयोग होता है हम अपने कानों से अच्छे शब्दों को सुने जिंदगी में खराब शब्द सुनने का मौका न मिले देवताओं से प्रार्थना करते विवाह करने भी व्यय भद्रम श्रणुया हम कानों से अच्छे शब्द सुने और भद्रम पश्चिम अक्षवीर और आंखों से भी अच्छे देखें देवताओं से प्रार्थना करते हैं इजत रहा हम यज्ञ करने वाले हैं कोई अध्य में होते हैं कोई अध्यात्मज्ञ में होते हैं हम अध्यात्मज्ञ में हैं तो हम यजन करने वाले लोगों के क्या हो स्थिर ही रंगवांश तनु भी स्थिर ही रंग भी स्थिर अंगों के द्वारा हमारे शरीर के अंग पुष्ट हो जिससे कि हम अपने साधना कर सकेंगे शरीर पुष्ट नहीं होगा साधना नहीं कर पाएंगे शरीर के अंग प्रत्यं का प्रत्यंग हमारे पुष्ट हो वैसे व देवहित मेधाई जो हमारे पास ये सायु बची हुई है वो देवताओं के हित के लिए हम व्यतीत करें ये देवताओं से प्रार्थना है जो आयु हमने खोदी खोदी जो बची हुई आयु है उसको देवताओं के हित के लिए मारे यज्ञ आदि करते हुए हम अपने आयु को व्यतीत करें ऐसा ही मंगलाचरण जो मंत्र है उसका अर्थ होता है ये जो प्रश्नोपनिषद है मुंडकोपनिषद का व्याख्या है यह ब्राह्मण भाग है मुंडूकोपनिषद मंत्र भाग है जो हम पढ़ चुके हैं उसी के व्याख्या रूप में है ये प्रश्नोपरिषद इसमें छह ऋषियों को जाकर के छह ऋषि जाएंगे पिपलाद मुनि के पास जाएंगे सुकेशा भारद्वाज आदि छह ऋषि होंगे जो तो अपर ब्रम के जानकार हैं, उपासक हैं, जब तक जीवन में उपासना नहीं होगी इससे सिद्ध होता है प्रश्नो परिषद पढ़ने से पता लगता है तब तक परमात्मा के अन्वेषण व्यक्ति करेगा ही नहीं पहले जीवन में उपासना होनी चाहिए ये जो छह ऋषि जो जाने वाले हैं स्वदेशा भारद्वाज आदि छह ऋषि विपलाद ऋषि के पास जाएंगे तो एक वर्ष तक विपलाद ऋषि बोलेंगे, आप लोग ब्रह्मचारी वासपूर्वक यहां रहिए एक वर्ष के पश्चात अगर मैं तो प्रश्न करना यथेष्ट प्रश्न करना अगर मैं उत्तर दे सकूंगा तो दूंगा कोई निश्चित निर्णित नहीं है कि मैं उत्तर दूंगा ही करके ऐसा मौत तो एक साल तक ब्रह्मचारी बास वहां के गुरुकुल का नियम का पालन करते हुए इसी रह जाते हैं तत्पश्चात प्रत्येकों का प्रश्न होता है प्रथम प्रश्न कबंदी का अत्ययन करेंगे कि क्या करेंगे ये जो तो रही और प्राण की यहां चर्चा होगी प्राण माने आदित्य प्राण शब्द से बोलेंगे और आदित्य में पहुंचाएंगे रई शब्द से जाएंगे तो चंद्रमा में ले जाएंगे माने भोक्ता और भोग्य रूप में जो जगत है रही और प्राण शब्द से ऐसा बोलते हैं आदित्य को भोक्ता रूप से मानते हैं बाकी भोग्य रूप में मानते हैं दो प्रकार जगत है, के जगत दिखाई पड़ता है भोक्ता और भोग्य रूप में या हम किसी को खाते हैं और हमें खाने वाला दूसरा कोई होगा सब भोक्ता भोग्य होता है एक दूसरे का भोग भोग्य है एक दूसरा भोगता है ऐसी स्थिति है इस जगत तो रई और प्राण के उत्पत्ति के द्वारा चराचर जगत की उत्पत्ति का कथन होगा प्रथम प्रश्न संपूर्ण जगत की चर्चा होगी प्रथम प्रश्न जब तृतीय प्रश्न होगा तो स्थूल रेह का प्रकाशक कौन है और धारण करने वाला कौन है स्थूल शरीर को धारण कौन करता है यहाँ बहुत सारे बैठे हुए हैं उनमें से स्थूल शरीर को प्रकाश करने वाला कौन है और धारण करने वाला कौन है इसके बारे में विचार होगा माने प्राण रूप से निकलेगा प्राणी इसका विधारक होता है करके द्वितीय प्रश्न में निर्णय करेंगे तृतीय प्रश्न में प्राण किस स्थिति और प्राण की लय प्राण कहा से आता है कहा किस तरह से यहां बैठता है शरीर में और लय किस में होगा इसके बारे में तृतीय प्रश्न में विचार होगा चतुर्थ प्रश्न में जाने पर स्वप्न अवस्था की चर्चा होगी स्वप्न अवस्था में कौन जगह रहता है कौन सोए रहते हैं हमारे पास जो इंद्रिया वर्ग हैं, सोने वाले कितने हैं जगने वाले कितने हैं, सुशुब्ध में केवल प्राण जगता है बाकी सब सो जाते हैं ऐसे यहां चर्चा होगी और उसी में अग्निहोत्र की कल्पना भी करेंगे और परापर ब्रह्म के कुछ अंश में निरूपण भी करेंगे थोड़ा सा चतुर्थ प्रश्न में ऐसा होगा। पंचम प्रश्न में जब सब पहुंचेंगे तो उसमें ही होगा जो वहां प्रणबोधन सरो करके प्रणब की उपासना की चर्चा की थी मुंडक में उसी का विस्तार होगा जो अपर ब्रह्म चाहता हो चाहे पर ब्रह्म चाहता हो प्रणब रूपी सहारा के द्वारा ओंकार के सहारे से दोनों में से जिसको चाहता हो उसको प्राप्त कर सकता है मैंने प्रणब की उपासना की चर्चा पंचम प्रश्न में बनी है प्रश्न में जो तो सोलह कला वाला पुरुष है आत्मा आत्मा की चर्चा होनी है ष्ट प्रश्न में जो सोलह कला वाला पुरुष के बारे में चर्चा होगी जिसमें आत्मा से सोलह तत्व तो यहां उसको आरोप अध्यारोप करके पैदा हुआ दिखा करके उसी में लय दिखाएंगे इस तरह से प्रश्नों पर चर्चा होगी ठीक है देखिए ब्रह्मा आथर्मणे ब्रह्म देवाइयाद मंत्र आत्मतत्व निर्णय त्राह्मण पुनरुक्त आशंक्य पुन तह विस्तरेसा साधन साहित्य अभिधा न पौनर बदन ब्राह्मणमता प्रश्नोपर ब्राह्मण भाग है इसका उत्तर देते क्या बोलते हैं अथर्वेद मान मुंडकोपनिषद में अथर्व का मुंडको परिषद में अथर्वण अथर्व वेद में आया हुआ मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा देवानाम प्रथमो बहुत विश्व था। इसके मुंडक के प्रथम यही था मंत्र तो ब्रह्मा देवानाम इत्यादि मंत्र यहां से लेकर के सारे मंत्र पूरे मंत्रों के द्वारा एवं आत्म तत्व से निर्णय आत्मतत्व का निर्णय हो गया मुंडकोपनिषद में ब्रह्मा नाम प्रथमो वु वृश्व कर्ता भुवनश्वुप्ता इत्यादि मंत्रों के द्वारा संपूर्ण मुंडक के द्वारा आत्मतत्व का निर्णय हो गया है आत्मस्वरूप का निर्णय हो गया है इसलिए तत्र ब्राह्मण ने तथा विधान फिर उसी विषय में उसी मुंडक के विषय में मुंडक ने जिसको वर्णन किया आत्मतत्व का निर्वण किया है उसी विषय में ब्राह्मण न मान प्रश्नोपनिषद के माध्यम से ये ब्राह्मण भाग व्याख्या भाग है इसके माध्यम से तद अभिधान हमारे उसी का कथन करना उसी परमात्मा ब्रह्म का ही कथन करना अभिधान पुनरुक्तम पुनरुक्ति दोष होगा एक पुनरुक्ति दोष हो बार बार बोलना उसी बात को बोलना तो जो विषय मुंडक का है वही विषय इसका भी है तो मुंडक के द्वारा ही जब विषय का प्रतिपादन कर दिया गया तो फिर प्रश्नो परिषद द्वारा उसका कथन करना पुनरुक्ति दोष यह शंका उठाई गुरुबादी शंका होगी ऐसी शंका करके उत्तर देते हैं तस्व यह विस्तरे प्राणोपासना साहित्य विधान पौनरुक्त सिद्धांत की ओर से बोलते हैं उसे कहा विस्तार से करना वह संक्षेप में बोला गया था मुंडोपनिषद में संक्षेप कहा था तस्व उसी मुंडक का जो विषय है वे आत्म तत्व का ही यह मान प्रश्नोपनिषद में विस्तरे विस्तार से कथन कर... कर... करना है प्राणोपासनादि साधना साहित्य प्राणों की उपासना की चर्चा आदि भी करेंगे यहाँ चतुर्थ प्रश्न में प्राणोपासना आदि की चर्चा भी होगी उसके शायद अभिदान कथन होने से न पौनरुक्त पुनरुक्ति दोष नहीं माना जाता क्योंकि वहां संक्षेप में कहा था यहाँ विस्तार में कहना है मुंडक में संक्षेप में कहा और प्रश्नोपरिष्ठ में विस्तार से व्याख्या करेंगे उसकी दूसरी बात वहां प्राणोपासना की चर्चा नहीं की है यहाँ प्राणोपासना की चर्चा करेंगे चतुर्थ प्रश्न में जाकर के लिए पुण्युप्ति दोष नहीं यही कहते हुए ब्राह्मण अवतार इतिहासकार इस ब्राह्मण ने प्रश्नोपरिषद का अवतरण देते हैं ब्राह्मण शब्द तो प्रश्नोपरिषद टिप्पणी एक दो तीन चार टिप्पणी है इस नाम का वेद में मंत्र ही मंत्रों के द्वारा ही आप तत्व का निर्णय हो गया कहा था कौन मंत्र मुंड सारे अथर्वेद में तो नहीं है मुंडक में आए हुए मंत्रों के द्वारा आत्मतत्व का निर्णय हो चुका है माने उसी में उसी उसी ये भी का ही है अथर्वेद में पहले आत्मतत्व का निर्णय कर दिया गया फिर बाद में उसी अथर्वेद में आत्म तत्व का उपदेश करने के लिए दूसरा प्रश्नोपरिषद बना पुनर्दोष यही शंका उठाई थी चार में कहा ब्राह्मण उसी विषय में ब्राह्मण माने क्या है प्रश्नोपरिषद रूपेणा जो प्रश्नोपरिषद इस रूप से व्याख्या करना पुनरुक्ति दोष ऐसी थी। तो उसका उत्तर यही कहना चाहते हैं उसी का यहाँ विस्तार से कहना है वहां संक्षेप में कहा था या विस्तार से बताना है और दूसरी बात वहां जो नहीं कहा वो भी कहेंगे यहाँ क्या प्राणों उपासना चतुर्थ प्रश्न में दिखाएंगे प्राणोपासना में दिखाएंगे स्वप्न काल में ऐसा दिखाएंगे इत्यादि होने से ब्राह्मण अवतार इत्यादि राष्ट्र कहते हैं मंत्रोक्त अर्थ जो मंत्र में कहा गया था मंत्र था आपके मुंडगोपनिषद मंत्रोक्त अर्थस मंत्रों में जो कहा मुंडगोपनिषद जो कहा गया विषय है उसी का विस्तरा अनुवादी इदम ब्राह्मणम आरभ विस्तार के कथन करने वाला ये जो ब्राह्मण है प्रश्नो प्रश्न का आरंभ किया okay जाता है ऐसा कहा उसी का ये आरंभ होना है आरम्भ कहते हैं ऋषि प्रश्न प्रतिबंध आख्याय का तो विद्यास्तुत है यहां ऋषियों के प्रश्न और प्रतिबचन के रूप में है प्रश्नोत्तर के रूप में ये प्रश्न प्रश्नोत्साह चलेगा छह ऋषि प्रश्न करता होंगे और पिपलाद ऋषि उत्तर देने वाले होंगे ऋषि में कहा ऋषि का जो प्रश्न और प्रतिवचन मानी उत्तर प्रश्न है और इनका उत्तर भी है इसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं ऋषि प्रश्न प्रति काय का कहानी के माध्यम से चलना इसका तो विद्यास्तुत है इस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए इतने बड़े बड़े ऋषि जो अपर ब्रह्म के व्यक्ता थे पहले से अपर ब्रह्म के उपासक हैं ये सब अभी चर्चा आएगी इतने बड़े बड़े गए कहा पिपलाज जैसे मुनि के पास गए और जाकर के सारे काम काज छोड़कर एक साल तक ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी बैठे रहे उसके बाद प्रश्न कर पाए तब तक प्रश्न भी नहीं कर सके यहां चर्चा आने वाली है तो और पिपलाद जैसे ऋषि ने उत्तर दिया ये क्या है? इस ब्रह्म विद्या की प्रशंसा होगी इससे इसके लिए कहानी के रूप में ये कहा आख्या तू ब्रह्म विद्यास्तुत एवं संवत्सर्व ब्रह्मचर्य संभाष आदि युक्त ही इस प्रकार से एक साल परिन्द ब्रह्मचर ब्रह्मचर्य संभाष आदि के द्वारा युक्त होते हुए तपोयुक्त है और तपस्या से युक्त होते हुए आ, ये माने ब्रह्म विद्या उस, उस तरह से ग्राह्य है उस तरह से प्राप्य है एकाएक नहीं और पिपलादि पिपला आदि सर्वज्ञ कल्प आचार्य ही फिर वक्तव्य और पिपलाद जैसे ऋषि हैं ऐसे जो सर्वज्ञ कल्प सर्वज्ञ के समान है सर्वज्ञ परमेश्वर सर्वज्ञ कल्प का अंतर सर्वज्ञ जैसा थोड़ा कहा पिपलाद जैसे ऋषि उनके द्वारा वक्तव्य होती है प्रमुद्या सामान्य जनों के द्वारा वक्तव्य नहीं ऐसा बतलाना है यहाँ एक कहानी का तात्पर्य यही है नशा ये नच्ध यदि विद्यांस्त होती जिस किसी के द्वारा कथन करने पर दिमाग में बात बैठेगी नहीं ब्रह्म विद्या ऐसी है इसलिए ब्रह्म विद्या की प्रशंसा करते हैं प्रश्न उत्तर के माध्यम से ठीक है देखिए थोड़ी टीका मंत्र ही द्विविद्यव्य पराचय बा पराचय मंत्र मैंने मुंडक में कहा था द्वे विद्य वेदितव्य दो विद्या जानने योग्य है विद्या और एक दो विद्या कहा था उक्तवा ऐसा कथन करके तत्र अपरा तीन उत्तम ऋग्वेदादी का जो विषय थे अपरा विद्या कहा था ऋग्वेदादि जितने भी हैं ऋग्वेद आदि और उनके जो अंग व्याकरण आदि जितने भी हैं सबको अपराधि करके कहा गया था उत्तम साद्या वो जो अपरा विद्या है सा मैंने अपराविद्या साध्या अपरा विद्या कर्म रूपा उपासना तो क्या है असली में अपराधि माने कर्म रूपा अग्निहोत्रादि कर्म स्वरूप अथवा उपासना स्वरूप यही है अपराधि इसलिए तो संसारिक गति वाले हैं करके कहा था ब्रह्मलोक तक जा सकता है अपराधिद्या के विषय अपरा विद्या के उपासक ब्रह्मलोक तक जा सकता है कुछ तो कर्म स्वरूप है और कुछ उपासना स्वरूप है अपरा विद्या यही आते हैं त्र द्वितिया उसमें से जो कर्म और उपासना रूप दो प्रकार के जो अपरा विद्या उसमें से द्वितीय विद्या कौन है वहां उपासना रूपा विद्या कर्म और उपासना में तृतीय तीय है उपासना स्वरूप जो विद्या है वह यहां द्वितीय प्रश्न और तृतीय प्रश्न के द्वारा उसकी व्याख्या की जाएगी विस्तार किया जाएगा आद्या और पहले वाले कौन है कर्म रूपा जो अपरा विद्या का दो दो विषय बनते हैं कर्मरूप और उपासना रूप उपासना रूप को तो स्वरूप को बताएंगे द्वितीय प्रश्न तृतीय प्रश्न के माध्यम से बताएंगे यहाँ और जो आद्या है कर्मस्वरूप है अपरा विद्या का विषय आद्या कर्म कांड्रता और कर्मकांड में व्याख्या हो चुकी विस्तार हो चुका है उसका यदि न यह विपरीत उसको यहां व्याख्या नहीं करेंगे विस्तार नहीं करेंगे कर्म की चर्चा यहाँ नहीं करेंगे कर्मकांड वो हो चुका है व्याख्या हो चुकी है उभयो फलम तो ये दोनों का फल दिखा करके उसे वैराग्य दिखाने के लिए यहां पर दिखाया जाता है ये कर्म और उपासना जो विद्या है दोनों प्रकार की विद्या कर्म करके कहा तक आप जा सकते हैं उपासना करके कहा तक जा सकते हैं बाद में क्या स्थिति हो सकती है वैराग्य दिखाने के लिए यहां उपनिषदों में चर्चा होती है कर्म और उपासना की उनको ग्रहण करने के लिए नहीं मानी उनके विषय को त्यागने के लिए वैराग्य के लिए वो तो वो जो और उपासना अपराग्य अर्थम उसको वैराग्य दिखाने के लिए उस फल से वैराग्य दिखाने के लिए ब्रह्मलोक तक हो सकता है इसका फल उसको वैराग्य के दिखाने के लिए प्रथम प्रश्न स्पष्टीक्रिय थे प्रथम प्रश्न में ही इसका स्पष्टीकरण किया जाएगा पर विद्या और पराविद्या क्या है पर विद्या तथा अक्षर अधिकम्य ऐसा करके वे मुंडक में कहा था अब हम पराविद्या की चर्चा करते हैं वो कौन है जिससे वो अक्षर तत्व तो की प्राप्ति होती है अक्षर तत्व तो जाना जाता है ऐसा कहा था इति उपक्रम में यहां से आरंभ करके कृष्ण न मुंडके ने प्रतिपादित संपूर्ण मुंडक के द्वारा उसी परा की चर्चा हो गई है आत्मा तत्व का निरूप किया गया है अथपरा अवसर ले करके आगे उसी की चर्चा की उस विद्या की चर्चा हुई मुंडक में ये कहा अच्छा। और उसमें भी जो द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड के जो प्रथम मंत्र था यथा सुदीप्ता पावका विस्फुलिंगा विचेर प्रवंते स्वरूप तथा क्षार विविधा सौम्य भागा प्रजाते ती ऐसा कहा था जैसे मंत्र था आत्मा तत्व का निर्पण करते हुए कहा था मुंडक में कहा था कि जैसे अग्नि से चिंगारियां चिंगारिया निकलती, चिंगारिया निकलती है उसी प्रकार ये जो परमात्मा से अनेक जीव निकल गए जीव निकल आए और आगे जाकर के लीन हो जाते हैं ऐसा करके दिखाया था एक और माने उसमें भी इत्यादि मंत्र मंत्र है दो उम्मीदी कहा एक तो यहादीता पावका सहस्रश प्रभव तथा विवधा सौम्य ऐसा था और दूसरा मंत्र था दिव्यो हिमूर्त दिव्योमूर्त दिव्यो अपराणो भरो अप्राणो ह्षरा परतः पर ऐसा जो कहा था ये दूसरा मंत्र था दो मंत्रों के द्वारा विशेष रूप से आत्मा की चर्चा होगी ये कहा यथा सुपतादि मंत्रुक्तार्थ से, दो मंत्रों में जो कहा गया यथा सुदीपता पापगात मंत्र और दिव्यो युद्ध पुरुष ये दो मंत्रों के द्वारा कहा गया जो विषय है विस्तृत चतुर्थ प्रश्न उसके विस्तार के लिए चतुर्थ प्रश्न होगा विस्तार करने के लिए और मुंडक में जो कहा था आत्मा जो कहा था उसकी व्याख्या होगी विशेष रूप से प्रणवोधन उक्त प्रणवो प्रणव उपासनावरणार्थम पंचम प्रश्न प्रणव के उपासना के विशेषता के लिए व्याख्या के लिए पंचम प्रश्न है यहां और ष्ठ प्रश्न के कहा से प्रश्न उठता है कहा ये तस्मा जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियांबायु ज्योतिरा पृथ्वी सिदारिणी ये जो मंत्र था ये तस्मा जायते प्राण इत्यादि यहाँ से लेके आगे शेष मुंडक जितने हैं पूरे मुंडक का जो विषय था मुंडक न उतार्थे आत्मा के बारे में कहा है वो मुंडक ने उसी को लेकर स्पष्टीकरणार्थ ष प्रश्न यहाँ उसी को स्पष्ट करना है इसलिए छठा प्रश्न आ जाएगा या ला पुरुष उसके विषय लेकर के प्रश्न कटेंगे छठा प्रश्न होगा एकदम ब्राह्मणम तस्तरा अनुवादी जो ब्राह्मण है प्रश्न परिषद उसी मुंडक का विस्तार से कथन करने वाला अनुवाद करने वाला है इसलिए व्याख्या है ये बताया अतएव विषय प्रयोजना विषय प्रयोजनादिकम तत्र उत्तम इति न यह पुनरुच्चित इसका विषय क्या है प्रश्नो परिषद का विषय क्या होगा और प्रयोजन क्या होगा संबंध क्या होगा अधिकारी क्या होगा जो संबंध चतुष्टय बोलते हैं वो वही कह दिया था मुंडक में कहा था इसलिए यहां पर उसके कथन नहीं करते हैं क्योंकि उसका जो विषय है वही विषय इसका है जो अधिकारी मुंडक का है वही मुंडक ये प्रश्न का अधिकारी है यही है प्रयोजन जो उसका है यही उसका है एक ही है संबंध भी जो उसका इसका भी एक ही है इसलिए वही चारों के चारों संबंध बता चुके हैं इसलिए यहां उसके बारे में कथन नहीं करते यही कहा विषय मुंडे वोक्तम मुंडक में कह दिया इति न यह पुनर्चित फिर यहाँ दोबारा नहीं कहेंगे इति बोध्यम ये कहा अच्छा फिर कहानी किस क्यों एक प्रश्न उठेगा कहानी किस लिए ऋषि है अपर विद्या के जानकार हैं, अपर ब्रह्म के जानकार हैं, पर ब्रह्म को अन्वेषण करने वाले हैं ये लोग तो पिपलाद के पास जाते हैं एक साल तक ब्रह्मचर्य वास करके बैठते हैं इत्यादि विशेष एक कहानी किस रूप में क्यों कहा तब ये कहते हैं आख्यायिकाया ब्रह्मचर्य तपादि साधन विधानम पुराक स्वरूपेणा प्रयोजनातरम ची आख्यायिकाया प्रयोजनातरम अस्ती ये कहानी का दूसरे प्रयोजन भी है या कहानी के रूप में चलना है इसके दूसरे प्रयोजन भी है क्या है और यहां विशेष बताएंगे जो मुंडक से भी विशेष बताया गया ब्रह्मचर्य तपाधि साधन विधान यहां पर कहेंगे पिपलादि जब ये ऋषि पहुंचेंगे तो इनको कहेंगे यदि भी आप लोग पहले से तपस्वी हैं फिर भी विशेष तप विशेष ब्रह्मचर्य आदि का कर, पालन करेंगे एक साल तक बैठी उसके बाद प्रश्न करना और मुझे यदि उत्तर आता हो तो मैं दे दूंगा छिपाऊंगा भी अगर आता हो तो यदि ऐसा बोलते हैं विशेष ब्रह्मचर्य आदि का विधान भी करना है तभी ये फल आत्मज्ञान आपको होगा नहीं तो नहीं हो पाएगा बतलाना है ये कहा ब्रह्मचर्या तपादि साधना साधन ब्रह्मचर्य है तपादि साधन इंद्रिय निग्रह रूपी तप इत्यादि साधन का विधान या विशेष रूप से कहेंगे पूरा स्वरूप है अर्थवाद रूप से पूरा होता है अर्थवाद अर्थवाद रूप से प्रयोजनातरम से अस्थित अन्य प्रयोजन भी इसका है ये कहा तो पुराकल्प दो नंबर की टिप्पणी है ना पुराकल्प पुराकल्पो नाम अर्थवाद भेद अर्थवाद विशेष को पुराकल्प शब्द से कहा जाता है तदुउतम ये कहा है क्या कहा स्तुति निंदा परकृति पुराकल्प स्तुति निंदा कोई अर्थवाद बोलते हैं वही प्रकृति और पुराकल्प ये भी वही अर्थवाद में आते हैं गौतम सूत्र में ऐसा आया है तथा परकृति क्या है पुरुष विशेष निष्ठतया कथन एक विशेष व्यक्ति को लेकर के कुछ कथन करना इसको कहते हैं पर दूसरे का कार्य का कथन का करना यथा बपाम एवं अग्रे अभिघा इत्यादि आया सबसे पहले अपने हृदयस्थ चरबी को निकाल करके हवन करते इत्यादि वाक्य आयाथवाद वाक्य है मानी इतना बड़ा क्या है अपने हृदय फाड़ करके चर्बी ने निकाला नहीं प्रशंसा जी अर्थवाद वाक्य है ऐतिहा चरितया कीर्तन पुराकल्प और पुराकल्प माने केवल ऐति ही ऐसा ही था ऐसा ही था चलना मूल मिलेगा नहीं चलते रहना इसको पुराकल्प कहते हैं पुराकल्प स्वरूप माने संप्रदाय पारंपरियरण संप्रदाय परंपरा से कथन करना इसको पुराकल्प सद इस रूप से कथन करना है कहा तो भाष्य में कहते हैं ब्रह्मचर्य आदि साधन सूचनाच्य तत्कर्तव्यता यहाँ पर मंत्र में दिखाएंगे यद्य आप लोग पहले से ही तपस्वी हैं ब्रह्मचर्य पालन करने वाले हैं फिर भी विशेष रूप से तपस्या करके ब्रह्मचर्य पालन करके एक साल तक रहिये करके यहाँ मंत्र में चर्चा करेंगे इसलिए यहाँ विशेष सूचना भी दी गई ब्रह्मचर्या आदि साधन सूचनाच्य ब्रह्मचर्या तप आदि साधन विशेष सूचित किया है यहाँ इसने भी तत्कर्तव्यता से ब्रह्म विद्या के अधिकारी बनना हो तो वो भी कर्तव्यता है उसका पालन करना होगा ये भी दिखाना चाहते विशेष ये कहा इस तरह से अवतरण भाष्य हो गया आगे मंत्र है ओम सुकेशा च भारद्वाज सभ्यश्च सत्य काम शौरणी चारग्य कौसल्यश्वलायनो भागभोगी कबंदी का हईते ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा ्रह्मन पर ब्रह्ममाण ये सै तत्सव वक्ष्यतीह सपाण भगवत पिपलाद ओं शुकेश भारद्वाज सैज्य सत्यम शौरियाणी चाराग्य कबंधी कात्यायनः कौसल्यश्वलायन भारतभ वैदर्भ का्रह्ममाण ये सै तत्स व्यतीतीह सपाण भगवत पिपलादसन्ना सुकेशा भारद्वाज एक ऋषि का नाम था सो सो सुकेशा शोभनम केसा योभना शोभना केशा यश सोभनम केसा यशुकेशा सुकेशा सुंदर केश वाले को सुकेशा कहते हैं सुकेशा नाम एक ऋषि थे जो भारद्वाज के संतान थे इसलिए भारद्वाज गोत्र वाले थे वो भारद्वाज ऋषि के संतान थे तो भारद्वाज गोत्र वाले हो गए गोत्र उनका भारद्वाज है उनके पूर्वज पूर्वज ऋषि का नाम था भरद्वाज भरद्वाज ऋषि के संतान थे वो सुकेशा उनका नाम था एक ऋषि ये थे दूसरे सभ्य सा सत्यकाम सत्यकाम नाम था शिवी के पुत्र थे इसलिए सैभ्य हो गए दूसरे ऋषि सत्यकाम नाम है और सैभ्य पूर्वजों का आया हुआ नाम है गोत्र है उनका तीसरे ऋषि थे सौर्याणी गार्ग गार्ग गर्ग गोत्र उत्पन्न है सूर्य के संत संतान अपत्रापत्य युवापत्य संतान उन्होंने सौर्यानी कहा चौथे कौशल्य अशलायन अश्वल के संतान है कौशल्य उनका नाम है चतुर्थ ऋषि है पंचम ऋषि है भार्गव बैदर्वी भार्गव नाम है विदर्भ देश के रहने वाले हैं इसलिए वो बैदर्भी कहलाए और कबंदी कात्यायना दूसरे है कबंदी नाम के ऋषि थे ष्ठ ऋषि क्योंकि कत्य गोत्र के थे कत्य का संतान थे कात्याय ने कहलाये तेह एते पराय ये सब के सब ब्रह्म परायण थे ब्रह्म में तत्पर थे ब्रह्म में निष्ठा रखने ब्रह्म निष्ठा ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले थे माने अपर ब्रह्म को जानते थे उपासक थे सब के सब अपर ब्रह्म उपास्य होता है परब्रह्म ब्रह्म होता है ज्ञ और ध्यय में अंतर है अपर ब्रह्म हमेशा ध्येय होगा उपास्य होगा पर ब्रह्म होगा ज्ञान का विषय ब्रह्म <imitation> पर ब्रह्मपरायण है विषय परायण नहीं है ब्रह्मनिष्ठ है किंतु अपर है, है। ब्रह्म निष्ठा है उपासक है ब्रह्मनिष्ठा ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले हैं ऐसे ऋषि परम ब्रह्म अन्वेषवाण परमात्मा पर ब्रह्म के अन्वेषण कर, करने वाले थे जब जीवन में उपासना होगी तभी परमात्मा की के प्रति जिज्ञासा जगेगी पर ब्रह्म के अन्वेषण तभी होगा जब उपासना होगी जीवन में ब्रह्म परम ब्रह्म अन्वेष माना पर ब्रह्म के अन्वेषण करने वाले ये वाई तत्सर्व ब तो ये कौन पर ब्रह्मा को बताएगा अपर, अपर ब्रह्म के उपासक थे ये लोग पर ब्रह्म को कौन कहेगा तो कहते प्रसिद्ध थे उस समय में पिपला ऋषि पर ब्रह्म के विषय विशे में विशेष ज्ञाता थे प्रसिद्धि थी तो इसलिए कहते वही समीप करके बोलते ये बता, जरूर बता देगा ये जो पिपलाद ऋषि है ये मैने पिपलाद प्रसिद्धि तो लगा दिया ये सत सर्वम बक्षती वो ब्रह्म के विषय में संपूर्ण ये बता सकता है पिपला दृषि बता सकते हैं ऐसा मानकर ते हे के छे ऋषि लोग सत के सब ऋषि समित पाण भगवंत पिपलाद समित भार समित हस्तभार होकर के माने नम्रता लेकर के भगवान जो पिपलाद हैं ऐश्वर्य भगवान पिपलाद ऋषि के शरण में उपसमना मे पहुंच गए पिपलाद ऋषि के शरण में पहुंच गए वहां पहुंच गए ये कहा भाष्य में कहते सुकेशा च नामतः एक ऋषि का नाम है शुकेशा और गोत्र से हैं भारद्वाज वो है भारद्वाज ऋषि तो के संतान है वो शुकेशा किंतु शुकेशा नहीं होना चाहिए सुकेशा होना चाहिए शब्द अदंत है या आकार कैसे सुकेश ऐसा होना चाहिए सुंदर केश है जिसका उसको सुकेश कहना चाहिए सुकेशा सु, शु, दीर्घ कैसे हो गया उसके बारे में टिप्पणी लिखते हैं कुछ सुकेशाच सुकेश्चि वक्तव्य सुकेश्च बोलना चाहिए था दैव्यम छांदस जो सुकेशा करके आकार हो गया दीर्घ छी वह जैसे सौर्यायणी में दीर्घ इकार दिखाई दे रहा है जब अतिया लगा करके इ प्रत्यय करोगे तो हर्षविकार होगा अथवा फिया करोगे हर्ष हर्षकार होगा आयन बनाना है फीय प्रत्यय हुआ है वहां हर्षकार होना चाहिए दीर्घ इकार कर रखा है वह भी छांदस प्रयोग है जैसे सौर्यायणी में इकार दीर्घ नहीं होना चाहिए हो गया छांदस प्रयोग है उसी प्रकार सुकेशा बोलने के स्थान पर सुकेशा बोला गया दीर्घ जो हुआ है वह छांदस प्रयोग है ये ये जानना चाहिए बता दिया तो सुकेशाज नामत नाम से वो सुकेशा है ऋषि का नाम सुकेशा है भरद्वाज से अपत्यम भारद्वाज भरद्वाज के संतान को भारद्वाज कहते हैं ऋषियंधग गुरु कृष्ण पेशा ऐसा आता है और प्रत्यय कर देगा भरद्वाज के संतान को भारद्वाज कहा अच्छा और सहभ्य शिविर अपत्यम सहभ्य दूसरी ऋषि है सैभ्य शिवी के संतान होने से साहब ना। के नाम पड़ा उनका पूर्वजों के नाम शिवी के संतान है इसलिए उनका नाम साहब पे पड़ा और अपना नाम क्या है उनका सत्यकाम सत्यकामो नामत अपने नाम से सत्यगाम है और पूर्वज उनके पूर्वज शिवी थे इसलिए सही नाम पड़ा पहले जमाने में ऐसे होता था अपना नाम देना और गोत्र देना उसे पता लगता था कहां से है कैसा है उसमें दो दो दे रहा है एक गोत्र दे रहे एक नाम दे रहा है और सौर्या सौर्या क्या है सूर्य से अपत्यम सूर्य के संतान सौर्य बोलते हैं उसको सूर्य के संतान को अण्प्रत्यय करके सौर्य बनाएंगे तस्य अपत्यम और सौर्य का भी जो संतान होगा सूर्य के संतान का संतान को सौर्यायणी बोला जाएगा ये कहते हैं सूर्य अपत्यम सौर्य तस्या अपत्यम फिर उसके भी जो संतान होगा उसको कहेंगे सौर्याणी सौर्यायी हर्ष होना चाहिए क्यों छांद सौर थी छांदस प्रयोग हो गया है सौर दीर्घ जो हुआ है छांदस हुआ है तो प्रयोग ऐसा है अच्छा गार्ग गर्भ गोत्र उत्पन्न चौथा है गार्ग्य गर्ग गोत्र उत्पन्न इसलिए गार्ग्य पढ़ा गर्ग के गोत्र आपत्त्य में गार्ग्य ऐसा बोलते हैं और कौशल्य नाम नाम उनका नाम है कौशल्य नाम है ऐसे ऋषि हैं और अस, अस, अस, असुलस अपत्यम अश्वलायन अश्वलायन क्या है असुल का संतान है इसलिए उनका नाम आश्वलायन पड़ा है एक ऋषि का नाम और कौशल्य नाम दो असुलस अपत्यम आशुलायन भार्गव भृगुगोत्र अपत्यम भार्गवाब भृगुगोत्र में होने के कारण से भार्गव कहलाए और बैधर्भी माने विदर्भे भावा विदर्भ देश में होने वाले को बैधर्व कहते हैं आज भी विदर्भ देश है महाराष्ट्र में विदर्भ रुक्मिणी का जन्म स्थान प्रसिद्ध है विदर्भ वैदर्भी विदर्भ विदर्भ में होने वाले को बैदर्भ बैधर्भी बोलते हैं कबंदो नाम था नाम था कबंध और ऋषि का अच्छा और से अपत्यम कात्यायन है कत्य के संतान को कात्यायन बोला जाएगा विद्वान विद्यमान प्रपिता मोह युवा प्रत्यय यह कात्यायन भी बना दिया है युवा प्रत्यय लगाया जो संतान में तीन तरह के प्रत्यय होते हैं व्याकरण की दृष्टि में अनंतरापत्य गोत्रापत्य युवापत्य तीन तरह के संतान में होगा हम मनु के वंश हैं तो मनु से कितने पीढ़ी के बाद हम पैदा हुए हैं कितने पीढ़ी हो गई है कि हम का है ना मनोरोपत्यम मानव हम मनु के संतान है इसलिए मानव का आधार है तो कितने पीढ़ी हो गई होती मनु क्या पुत्र है क्या पुत्र है पौत्र है पौत्र भी है न जाने कितने पीढ़ी हो चुकी है हम उनके युवापत्य संतान हो सकते हैं अथवा गोत्रापत्य संतान हो सकते हैं पुत्र तो है हाँ ही नहीं माने क्या होता है तृतीय पीढ़ी के आगे जो संतान चलती है वो मूल पुरुष के नाम से जैसे मनु के नाम से हम मानव कहला रहे हैं मनु के नाम से है ये मनु के नाम से हम मानव कहला रहे हैं हमारे पूर्वज कौन थे मनु इसलिए हम मानव कहला रहे हैं मनुष्य कहला रहे हैं मानव कह रहे हैं मनु के नाम से है तो तीसरे पीढ़ी के जो आगे के संतान की चर्चा आती है कभी उसके युवा संज्ञा होती है कभी गोत्र संज्ञा होती है तृतीय पीढ़ी तो गोत्र संज्ञा में आएगा प्रथम प्रथम संतान होगा वो केवल अनंतरापत्य बोलते हैं उसको और जो द्वितीय संतान होगा तृतीय पीढ़ी हो जाती है वो उसको गोत्रापत्य बोलते हैं चतुर्थ के आगे जो संतान होंगे कभी युवा बनेंगे कभी गोत्र नाम पड़ेगा जीवती दिवशे युवा ऐसा सूत्र है व्याकरण में जिस व्यक्ति को हम अमुक का संतान कहना चाह रहे हैं उसके पिता पिता भाग भा, तीनों में से कोई एक जीवित हो तो वो युवा कहलाएगा मूल पुरुष का और तीनों जीवित न हो तो वो मूल पुरुष का गोत्रापत्य संतान कहलाएगा जिसलिए बोलते हैं युवा प्रत्यय या युवा अर्थ में प्रत्यय हुआ है माने कत्य का युवापत्य संतान है इसलिए कात्यायन कहलाया विद्यमान प्रता बहुत एक नंबर टिप्पणी युवा व्याकरण पाण्य का सूत्र है ये जीवती ऐसा सूत्र है सूत्र है, है। सूत्राद आह विद्यम इत्यादि तेह ये ब्रह्म परा ये सबके सब छेषि की चर्चा है यहाँ सबके सब ब्रह्म परायण थे विषय परायण नहीं थे लगे हुए थे ब्रह्म के अन्वेषण में थे वो किंतु तो अपर ब्रह्म परायण थे अपर ब्रह्म के उपासक थे ते यह सब तेह एते ऋषय है ये सबके सब ऋषि वही ये जिनकी चर्चा होगी गई ऋषि ब्रह्म परा ब्रह्म परायण थे अपरम ब्रह्म परत्व अपर ब्रह्म को ही पर, सब कुछ मान करके बैठे हुए थे अपरम ब्रह्म परत्व ब्रह्म पर अपर ब्रह्म को ही पर ब्रह्म मान के बैठे हुए हैं सर्वश्रेष्ठ मान के बैठे हुए ऐसे लोग थे तद अनुष्ठान और उसके अनुष्ठान में निष्ठा भी रखते थे उपासना करते थे अपर ब्रह्म की उपासना होती है तद अनुष्ठान निष्ठाश्चर निष्ठा और ब्रह्मनिष्ठा क्या उसी के निष्ठा थी मानी उसके उपासना में निष्ठा रखते थे ये ब्रह्मनिष्ठा है उनकी ऐसी परम ब्रह्म अन्वेष मान उपासना जब करेंगे जीवन में उपासना करते करते अंतगण की जैसी शुद्धि होगी फिर परम ब्रह्म के अन्वेषण करने लग जाएगा साधक उसको खोज करने लग जाएगा ये यहां दिखाना चाहते हैं परम ब्रह्म अन्वेषण आना परम ब्रह्म के अन्वेषण करने वाले ऋषि थे वो अपर ब्रह्म को तो बेचता थे उपासना करते थे वो किन्तु तो पर ब्रह्म को अन्वेषण करते थे जो शुद्ध सत्य आत्मा के बारे में अन्वेषण करते करने वाले लोग किमतब क्या है वो माने ऐसा अन्वेषण करते थे किम तत्व या, या नित्यम विज्ञा जो नित्य होता है विज्ञाय होता है वो वस्तु तो क्या है या अन्वेषण करते थे रिसर्च कर रहे थे ढूंढ रहे थे किम तत्व वो तत्व तो क्या है या नित्य जो नित्य वस्तु तो हो वो क्या है ऐसा अन्वेषण करते थे कर रहे थे और विज्ञा यदि जो विज्ञा हो जान योग्य हो वो वस्तु तो कौन है ऐसा अन्वेषण कर रहे थे विचार करते थे तत्प्राप्त्यर्थम यथा काम यति उसके प्राप्ति के लिए उस जो नित्य वस्तु है जो विज्ञ वस्तु है ज्ञान योग्य वस्तु है उसके लिए प्राप्ति के लिए यथा कामम अपने अपने शक्ति के अनुसार यतिश्याम हम जरूर प्रयत्न करेंगे ऐसे अन्वेषण कर रहे थे इतम तद अन्वेषण कुर इस प्रकार से उस परमात्मा के अन्वेषण करते हुए खोज करते हुए ये जो छह ऋषि है कुरंत तद अन्वेषण कुरे करते हुए तद अधिगम आय उसको जानने के लिए अब कहा जाना है तो पिपला दृषि के पास जाना चाहते हैं ऐसा हवई तत् सर्वम बक्षती ये जो पिपलादृषि आज प्रसिद्ध हवई दो भिपात लगा करके बोल दिया प्रसिद्धि दिखाने के लिए पिपलादृषि प्रसिद्ध थे पर परम पर, पर, के बारे में विशेषज्ञ थे उस समय ऐसा हई तत्सर्भम बक्ष ये जो पिपला दृषि है सबको बता देंगे सब कुछ बताएंगे वो जो नित्य वस्तु है विज्ञा वस्तु है तो परमात्मा है उसको पिपला दृषि बताएंगे जरूर बताएंगे इति आचार्य में ऐसे आचार्य के पास चले गए आचार्य को ना पिपला के पास चले गए सबके सब छह ऋषि चले गए कथम कैसे गए तो कहते हैं, जब किसी के पास कुछ लेने जाना हो तो नम्रता ले लेकर जाना चाहिए झुक कर जाना चाहिए कैसे कह सकते तेह समित पहाड़ समित हाथ में समिदा जब लकड़ी का बोझ हाथ में होगा तो व्यक्ति झुकेगा ऐसे होके गए मैंने नम्रता को लेके गए तेह ये छे के छेरी समित पाण समिधा है पानी में मैंने हाथ में जैसे पाड़ो ऐसे समिदा पहाड़ पाणो ऐसे सब समिदा पाण समित पाणी समिदा है हाथ में जिसका उसको समित पाणी कहते हैं समित भार गृहित हस्ता समिद के बोझ ग्रहण किया है जिन हाथों ने हस्तों ने ऐसा हाथ होते हुए ऐसे होते हुए भगवंतम पूजा जो भगवान सम्मान के पात्र हैं पर ब्रह्म के विशेषज्ञ हैं भगवान मान पूजा के सम्मान के पात्र हैं उपसंणा उपसंणा पिपलाद आचार्य उपसन्ना उपजगमु पिपलाद आचार्य हैं उनके पास उपसन्ना मान उपजमुह पहुंच गए वहां चले गए पला ऋषि के पास चले गए ये कहा ठीक है देखें वक्तव्य दे। कहना चाहिए था सौरणी हर्षिकार बोलना चाहिए था मंत्र में सौर्यायी वक्तव्य कहना ऐसे चाहिए था वह फीह प्रत्यय और रखा है फीह का इकार हर्ष होता है तो सौर्याणी इति वक्तव्य दैर्घम छां जो दीर्घ यानी करके दीर्घ इकार दिखाया वो छांदस प्रयोग है ये कहा आगे कहा था युवा प्रत्यय हो क्या होता है ये व्याकरण की दृष्टि में तीन तरह के संतान होते हैं एक अनंतरापत्य अपत्य मान संतान पुत्र को अनंतरापत्य बोलते हैं पिता के बाद होने वाला संतान अनंतरापत्य उसके अब दूसरे पीढ़ी तीसरे पीढ़ी जो पोता आदि होंगे पौत्र आदि होंगे उनको बोलेंगे गोत्रापत्य संतान प्रथम संतान होगा अनंतरापत्य दूसरे संतान से चलेंगे गोत्रापत्य नाम पड़ेगा किंतु जो चतुर्थ पीढ़ी से आरंभ होगा आगे चतुर्थ पीढ़ी के आगे जो प्रत्यय करने चाहेंगे वो युवा प्रत्यय भी हो सकता है गोत्रापत्य भी हो सकता है युवा प्रत्ये भी हो सकता है गोत्रापत्य भी हो सकता है जीव अतिथि युवा कहा है अगर उसके पिता पिता महाप्रभिता मां से कोई एक जीवित हो तो मूल पुरुष का वो युवा संतान कहलाएगा चतुर्थ पीढ़ी के आगे का संतान जैसे हम लोग है मनु के संतान कहलाएंगे ना हमारे पिता पिता महाप्रभिता माँ कोई एक जीवित हो उस स्थिति में हम मनु के युवा संतान युवा अपत्य कहलाएंगे अब हम पिता पिता महप्रपिता तीनों नहीं हैं तो मानो के हम गोत्रापत्य संतान कहलाएंगे हम चतुर्थ पीढ़ी के आगे के संतान है मानो के तृतीय पीढ़ी के आगे वाले हैं लोग। हम लोग युवा संतान में हम लोग युवा अभी जीठ के पिता पिता महादी हो तब तो युवा कहलाएगा नहीं तो गोत्रापत्य कहलाएगा यह स्थिति है युवा प्रत्यय कहा कत्य युवा प्रत्य विवक्षते है फ प्रत्यय या फ प्रत मे फैसा होकर के फक प्रत्यय हो रखा है फक प्रत्यय तसे आयन आदेश आदे है आयन आदेश होता है व्याकरण में तद्धित में ऐसी स्थिति आ जाती है आयन इन पढ़गहा प्रत्ये आदि नामेश सूत्र है आयन आदेश करने पर कात्यायन सिद्ध थी, थी। कात्यायन शब्द की सिद्धि हो जाती है ये कहा ब्रह्म पराणाम पुनर्ब्रह्म अन्वेषण अयुक्तम जब ब्रह्म ब्रह्मपरायण पहले ही है फिर आगे ब्रह्म का अन्वेषण करना है तो ठीक नहीं है पर ब्रह्म का अन्वेषण करने वाले क्यों कहा जब ब्रह्म पारायण है फिर ब्रह्म का अन्वेषण क्यों उनका खोज नहीं करना क्यों करना ये शंका हो रही है ठीक है ये कहा ब्रह्म पराणाम जो ऋषिक ब्रह्मपरायण कहा था ब्रह्मपरा ब्रह्मनिष्ठा ऐसा बोला था जब ब्रह्मपरायण है तो पुनर्ब्रह्म अन्वेषण फिर पर के अन्वेषण करने गए करके बोला क्यों बोला ये अन्वेषण आयुक्त में तो ठीक नहीं नित्यता अपरम ब्रह्म पर आए अपर ब्रह्म में निष्ठा रखने वाले थे पर को नहीं जानते थे तब उनके मन में शंका हो रही थी किम तत् नित्य वो नित्य वस्तु क्या है विज्ञा क्या है इसको अपने प्रयत्न के आधार पर हम जरूर खोज करेंगे ऐसा सोचकर पिपला के पास गए या, या अच्छा तस्य को अतिशय अत्यर्थ उस विज्ञत् तो का क्या अतिशय हो वो देखना चाहते हो वो का अतिशय क्या है विशेषता क्या है ये देखना चाहते हैं तस्य को अतिशय दो अपरस्मात ब्रम्हण बाबा अपर ब्रह्म से क्या अतिशय है उसमें ज्यादा क्या है अधिकता क्या है पर में ऐसा अन्वेषण कर रहे थे वो तस्तत्व तत्प्राप्त अपनी अन्यत्व हेतु अपुषार्थत्वाद विचार करने पर उनको यही लगा जिसके हम साधना कर रहे हैं अभी अपर ब्रह्म की वो स्वयं अनित्य है अपर ब्रह्म के भी एक समय आएगा पूरा हो जाएगा तस्तत्व न जिसके हम उपासना करते हैं वही अनित्य पदार्थ है तस्य अनित्व अनित्य होने से तत्प्राप्तिर भी अनित्व हेतु और उसके प्राप्ति की भी क्या होगा अनितत्व हेतु उपासना भी अनित्य है उसके प्राप्ति का कारण भी अनित्य है जो प्राप्त पदार्थ भी अनित्य है तत्प्राप्त अनित्य हेतु अनित्य हेतु होने से अपरुषार्थत्व तो दो पुरुषार्थ नहीं है जिसके हम उपासना कर रहे हैं मुख्य पुरुषार्थ नहीं है ऐसा समझ गए लोग अपुषार्थत्वाद परस्य वित्यत्वाद जो पर ब्रह्म है वो नित्य है अपरब्रह्म अनित्य है, है, है। तो परस्यव नित्यत्वा पर ब्रह्म ही नित्य होने से तत्प्राप्त है उसी के प्राप्ति नित्य होने से तज ज्ञान मात्र साध उसके प्राप्ति में क्या है केवल उसका ज्ञान मात्र होता है साध्य ज्ञान से साध्य है वो वहां कुछ नहीं करना जानकारी पर्याप्त है पर ब्रह्म के लिए केवल ज्ञान अज्ञान को हटाने के लिए तज ज्ञान मात्र साधना भी वो ज्ञान मात्र साध्य है वो अन्य कोई आवश्यकता नहीं उसके लिए इसलिए नित्य जो ज्ञान मात्र से ज्ञान मात्र से सिद्ध होगा वो नित्य होगा जहां जानने के बाद भी कुछ करना पड़ेगा वो नित्य होगा जैसे स्वर्ग का योजना स्वर्ग आदि की विषय जानकारी हो गई तो जानकारी मात्र से स्वर्ग मिलेगा या कुछ करना पड़ेगा कुछ करना पड़ेगा वो नित्य होता है पर ब्रह्म के बारे में जानकारी हो गई जानकारी के बारे में उपासना करनी पड़ेगी जो कुछ करके प्राप्त होगा वह नित्य होगा जो ज्ञान मात्र से साध्य होगा वो नित्य होगा पर ब्रह्म जो होता है ज्ञान मात्र साध्य है मैं कुछ नहीं कर रहा कर्तव्य है ही नहीं ब्रह्म वेद ब्रह्म ज्ञान मात्र साध्य होने से उसका नित्यत्व नित्यत्वादे कहा नित्यत्वाच नित्य होने से तस्व अन्वेषणीय उसी का अन्वेषण करना योग्य है ये सोच करके यूप कथन है ना आहा पर स्वरूप का कथन के द्वारा कहा क्या कहा यदि नित्यम तद विज्ञम ऐसा करके उन्होंने निश्चय किया जो नित्य होता है वही विज्ञान होता है हम अभी जहां बैठे हैं अनित्य में जिसकी उपासना कर रहे हैं वो भी अनित्य है और साधना उपासना भी अनित्य है और अनित्य साधना के द्वारा जो प्राप्त होगा वो अनित्य ही होगा यही विचार किया यद नित्यम तद तत्प्राप्ति अर्थम यथा काम यतिश्याम उसकी प्राप्ति के लिए हम अपने शक्ति के आधार पर प्रयत्न करेंगे ऐसा सोचा उन्होंने कहा ठीक अन्वेषमाणा नाम को अतिशय इत प्रश्न उठेगा पर को अन्वेषण करने वाले जो रिसर्च कर रहे हैं ढूंढ रहे हैं उनमें अतिशय विशेषता क्या है क्या विशेषता होगी पर ब्रह्म के करने वालों उसका उत्तर देते हैं आह तत्पाप्त अर्थम उसी के प्राप्ति के लिए ये कहा तत्प्राप्त इत्यादि कहा था तत्प्राप्त अर्थम यथा काम व्यतिशाम उसके प्राप्ति के लिए अपने शक्ति के आधार पर हम प्रयत्न करेंगे कहा था ठीक में टिप्पणी थी तीन नंबर और चार नंबर की टिप्पणी तीन में कहा को अतिशाय अपर ब्रह्म अन्वे सके पे कदम अपर ब्रह्म के अन्वेषण करने वालों की अपेक्षा पर ब्रह्म का अन्वेषण करने में क्या दिशा है क्या विशेषता है यह प्रश्न उठा तो उत्तर दिया आह करके उत्तर दिया श्रोत ब्रह्मनिष्ठा आचार्य उपस विशेष अपर ब्रह्म के अपेक्षा पर ब्रह्म वालों के लिए विशेषता क्या है श्रोत ब्रह्मनिष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है स्रोत हो और ब्रह्मनिष्ठ होने विरक्त हो विषयों में निष्ठा रखने वाला हो परमात्मा में ब्रह्म में निष्ठा रखने वाला हो और स्रोत्रीय शास्त्र पढ़ा हो हमें उपदेश दे सकता हो ऐसे गुरु की आवश्यकता विशेषता है ये बता दी ये कहा टीका में कहते हैं तद प्राप्ति अर्थ हम तद अधिकां उसके प्राप्ति के लिए मैंने प्राप्ति नहीं जानने के लिए पर ब्रह्म प्राप्त नहीं है वहां तो अविद्या को हटाना है इधर ब्रह्म प्राप्त हो गया बोलते हैं कंठचामी कर न्याय बोलते हैं मैंने गले का हार खो जाना गले में पहना हुआ है बुलबुलया में था किसी ने बोल दिया तेरे गले में है इतना बोल दिया मिल गया मिल गया बोलता है पहले से मिला हुआ था माने वहां अज्ञान हट गया वास्तव में हार नहीं मिला हार मिला हुआ ही था हार मिलना नहीं होता हार पहले से ही है वहां अज्ञान हट गया भ्रांति हट गई ठीक इसी प्रकार यहां भी अविद्या को हटाना ही यह साधना का काम है ब्रह्म प्राप्त नहीं ब्रह्म प्राप्त ही है उसको जानना है इतनी बात है एक तत्र अन्वेषण अन्वेषण उसके लिए करने वाले जो हम लोग हैं यथा काम व्य हम लोग अपने शक्ति के आधार पर प्रयत्न करेंगे यदि अभिप्रायण इतिहा ऐसे अभिप्राय लेकर के वो पिता ऋषि के पास गए ये कहना चाहते हैं गए कैसे समित पाणी इत्यादि करके कहा था समित पाणी हो करके गए समित पाण समित भार गृहित इत्यादि कहा था समित ग्रहण यथा योग्यम दंत काष्ट आदि उपहार हो या समिधा ग्रहण किया समिधा ग्रहण का संविधा ही ले जाना जरूरी नहीं है मतलब क्या है उनके लिए जो योग्य वस्तु हो आवश्यकता हो दंत काष्ट दातुन आदि जो भी उनकी आवश्यकता हो उनके अवस्था के आधार पर जो आवश्यकता हो गुरु के वो चीज जो वस्तु ले जाना लक्षण के लिए समिदा ग्रहण ये ऋषि के पास जाते हैं तो आगे पिपलाद ऋषि का क्या उत्तर होता है उनके पास जाने पर क्या बोलते हैं पिपलाद ऋषि अगले मंत्र में देखिए मंत्र है आगे तांध स ऋषि हो तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धा संवत्सरम संवत्स्य यथा कामं यहाम प्रश्नान्छत यदि विज्ञायाम सर्वो वक्ष्या्या्यामिच भूय तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धया संवत्सर संवत्थ कामम यदि क्ष्याम उन ऋषियों को जो आए हुए थे पिपलाद ऋषि के पास आए हुए ऋषियों को उन जो छे षि आए हुए हैं उन ऋषियों को प्रसिद्ध है स ऋषि उवाज स पिपलाद पिपला ऋषि उवाज पिपलाद ऋषि ने कहा उनके घर में पहुंच गए थे उनके पास आई हुई जो छह ऋषि हैं उन ऋषियों को पिपलाद ऋषि क्या कहा? क्या कहा कहापला कहते हैं भूया एव तपसा ब्रह्मचर्य श्रद्धे या संवत्म संवत् आप लोग फिर दोबारा पहले से आप लोग ब्रह्मचर्य आदि पालन करते हैं तपस्या करते हैं श्रद्धा रखते हैं परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले हैं फिर भी फिर भी कीजिए आप विशेष कीजिए आप पहले से, से भूया शब्द लगाया भूया माने भूया भूया फिर दोबारा विशेष रूप से भूय एवं दोबारा पहले से आप लोग है ये तीनों धर्म आप में है आप में ब्रह्मचर्य भी है और तप भी है श्रद्धा भी है परमात्मा में श्रद्धा रखने वाले फिर भी विशेष रूप से आप भूय एव फिर तपसा इंद्रिय निग्रह रूपी तप मनसस् चंद्रिया एकाग्रम परम तपह सबसे बड़ा तप है मर और इंद्रियों को निग्रह करना अपने अधीन करना एकाग्र करना सबसे बड़ा तप यह तप करना चांद्रायण यदि तब इतना बड़ा तप नहीं है सामान्य व्यक्ति कोई भी कर सकता है ये विशेष तप है इंद्रियों को निग्रह करना ये तप के द्वारा और ब्रह्मचर्य के द्वारा और श्रद्धा उस विषय में एक निष्ठा होनी चाहिए श्रद्धा होनी चाहिए आस्थि की बुद्धि होनी चाहिए तभी आप लगेंगे उसमें एक पहले आस्थिक बुद्धि नहीं आपके श्रद्धा नहीं है तो उसमें लगेंगे नहीं आप। ये तीन साधन के द्वारा संभव शर्म संभव श्रद्धा विशेष रूप से तीन साधन अपनाते हुए एक साल तक आप लोग बैठिए एक साल तक बैठे रहिए और साल पूरे होने के बाद अथा संवाद सता संभव बैठिए उसके बाद यथा कामम प्रश्नान पर सदा अपने इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछना उसके बाद पूछ लीजिए आप लोग जैसे जैसे मन में कामना लेकर आए हैं आप अपने कामनाओं को न छोड़ते हुए कामना में नहीं इच्छा जिस इच्छा को जिज्ञासा लेकर आप आए हैं उन जिज्ञासा के सहित सह करके प्रश्न पूछिए आप एक साल के बाद प्रश्नों को पूछिए यदि जिज्ञास यदि मैं जानता मैं उत्तर दूंगा ही ऐसा मैं निराय नहीं करता हूं अभी यदि जानता हूंगा तो यदि विज्ञास्यामा यदि वयम हम यदि जानते हो तो सर्वम हम बक्ष्यामा सर्वम सबके सब वहां सब, उस, आप लोगों को बख्श्या जरूर बताऊंगा यदि जान, जानता हूंगा तो हम बताएंगे आपको जानते होंगे तो बताएंगे ऐसा पिपला दृष्टि ने कहा कि कह एवं उपगदान वो आए हुए जो ऋषिया थे इस प्रकार से आए थे समिदारहित होकर के आए थे मन में इच्छा लेकर आए थे परमात्मा को जिज्ञासा लेकर आए थे ऐसे जो ऋषि लोग हैं तान एवं उपगदान उन इस प्रकार से आए हुए नम्रता लेकर के आए हुए ऋषियों को हने प्रसिद्ध है कि स किल ऋषि रूप आचारिपला ऋषि ने कहा क्या कहा भूए एवं मान पुनरेव दोबारा पहले से आप लोग तपस्वी हैं ब्रह्मचर्य साधन में युक्त हैं और श्रद्धा रखते हैं परमात्मा में फिर भी विशेष रूप से आप विशेष अनुष्ठान कीजिए उसके माने पुनरेव फिर यद्यपि युवम पूर्वम तपस्विना पहले से आप लोग तपस्वी हैं आप लोग पहले से तपस्वी लोग हैं ये पिपलाद ऋषिकार है उन ऋषियों को पहले से तपस्वी है तपस्या है आपके पास तपस्वीना एवं तपसा इंद्रिय समयम न तपो ने कौन सा तप के द्वारा बैठे आप इंद्रिय संयम करना तप सबसे बड़ा तप है इंद्रियों का संयम करना यह विपदा कथित पंथाइंद्रियायम संयम संयमो मार्गो ये नेता गम्यता में दो बातें बताई शास्त्रकारों ने विपदाम कथिता पंथा विपत्तियों के कन रास्ता बताया क्या है इंद्रियाणाम असंयम अगर इंद्रियों संयमित नहीं है हर पद पर विपत्तियां आएगी ये विपत्तियों का मार्ग है विपदाम कथित पंथा इंद्रियाणाम असंयम विपत्तियों के मार्ग क्या है इंद्रियों को नियंत्रित अन्य न करना अनियंत्रण करना तो विपत्ति का मार्ग है सम्यमा संपदा मार्गो ये नगम और इंद्रिया सम्यम जो है संपत्ति का मार्ग है आपको जो अच्छा लगे उसके आप चलिए अगर विपत्ति चाहते हैं तो इंद्रियों को असमित रखिए और अगर संपत्ति चाहते हैं तो इंद्रियों को सममित रखिए जो आपकी इच्छा करें आप करें ऐसा कहा शास्त्रकारों ने कहते तपसा माने इंद्रिय समय में ना यहां विशेष रूप से फिर दोबारा आप तप के द्वारा ब्रह्मचर्य के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा एक साल तक बैठे कहा तो तप कौन सा तप है इंद्रिय समय में ना इंद्रिय समय रूपी तप सबसे बड़ा तप है अन्य तप कुछ नहीं समान अगर इंद्रिय नियंत्रण है तो सबसे बड़ा तप है उसका इंद्रिय समय रूपी तप के द्वारा आप लोग पहले से ऐसे हैं तथापि फिर भी तत्व के द्वारा बैठिए यह विशेषत् ब्रह्मचर्य यहाँ पर इस हमारे आश्रम में विशेष रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए श्रद्धा और श्रद्धा माने मन आस्थिक उस तत्व तो में आस्थिक बुद्धि ने अस्थि है करके मानना मान्यता तो हो पहले से उसे पहले शंका उठा के बैठेंगे क्या पता है कि नहीं है हम ऐसे जीवन व्यर्थ तो नहीं कर रहे हैं उसके पीछे पढ़ करके ऐसे आगे तो क्या आपके फल मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा अस्थि होना चाहिए श्रद्धा या मान आस्थिक आस्थिक बुद्धि के द्वारा माने आदर अंत है आदर देते हुए आदर वाले होते हुए इसमें उसमें संबत्सरम का। संबत्सरम कालम एक साल तक संबत्श आप लोग बैठिए सम्यक गुरु शुश्र शुश्रूषा पर संतो वत्स्यता बैठे आप गुरु की सेवा करते हुए एक साल तक आप बैठिए ऐसा कहा त तो, तो यथा काम यो यश्य काम जिसकी जो इच्छा होगी काम माने इच्छा यथा काम कामम अनधिक्रम में यथा काम इच्छा को अधिक्रमण न करते हुए जैसी इच्छा जिसकी हो जिस विषय में प्रश्न करना हो यथा कामम यो यश्य काम जो जिसकी इच्छा है काम इच्छा तम अनतिक्रम में उसको अधिक्रमण न करते हुए अपने इच्छा के अनुरूप यथा कामम यद विषय यश्य जिज्ञासा यही है जिस विषय में जिसकी जिज्ञासा है जिज्ञास तद विषय प्रश्न पृष्ठ उसी विषय को लेकर प्रश्न पूछना आप लोग पूछिए प्रश्न पूछिए एक साल के बाद ऐसा कहा किंतु निश्चय मैं निर्णय नहीं दूंगा कि बताऊंगा करके उत्तर दूंगा निर्णय नहीं दूंगा कहते हैं यदि तद युष्म पृष्ठम विज्ञासया यदि आप लोगों के द्वारा पूछा गया प्रश्न यदि हम जानते हो हमारे दिमाग में स्फूरित हो जाए हमारी बुद्धि में वो बातें स्फूरित हो जाए तो और अवश्य हम बताएंगे आपको ये कहा हुआ है किंतु अनु तो प्रदर्शनार्थो यदि शब्द यदि शब्द जो है ना उस शासन का युक्त तो वचन में होता है पूरा निश्चय अर्थ में नहीं होता यदि तो यदि क्यों लगाए होंगे से कहते यदि लगाने का मतलब क्या है अनुद्धत अनु तत्व तो प्रदर्शनार्थ यदि शब्द या अपने को उद्दंडता दिखाना नहीं चाहते हैं नम्रता दिखाना चाहते हैं ये पिपला दृष्टि इसके लिए कहा अज्ञान संशया था वो जानते नहीं है ये भी नहीं संशय है उनको ये भी नहीं क्योंकि सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे सबसे सब संतुष्टि प्राप्त करेंगे ऋषि ज्ञान है उनको ये जो अपने नम्रता सामने करने के लिए उन्होंने ये यदि शब्द लगाया उद्दंडता को छिपाने के लिए कहा प्रश्न निर्णयात अविश्यते प्रश्न के निर्णय देने से सिद्ध होता है कि यदि शब्द जो लगाया गया किसके लिए उद्दंडता के अभाव दिखाने के लिए नम्रता दिखाने के लिए है सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है उन्होंने सर्वम हने बह पृष्ठम बक्ष्यामा एक यदि हम जानते हो तो आपके पूछा हुआ सबके सब बताएंगे ऐसा आपके विदि ने कहा बताया ठीक तथापि इत तपसा इत्य पूर्व ये जो तथापि आया है भाष्य में तपसा इंद्रिय इंद्रिय समय तथा ऐसा इसको पहले लगाना चाहिए तथा तपसा इंद्रिय समय में न ऐसा करना चाहिए यद्यपि आप लोग पहले से तपस्वी हैं फिर भी विशेष रूप से अब तपस्या आदि के द्वारा ऐसा कहा ऐसा मानना चाहिए कहा विशेषता इतने पूर्व पूर्वत्र अनुय विशेषता को पहले भी लगाना चाहिए तपस्या विशेष ब्रह्मचर्य विशेष और श्रद्धा विशेष से एक साल तक रहिए विशेष शब्द तीनों में अनवय है ऐसा कहा निष्कृष्टम अर्थ बात तो निचोड़ सारांश से सा क्या निकला निष्कृष्ट सा, निचोड़ क्या निकला तो कहते हैं यदि विषय है यश जिज्ञासा ये कहा एक साल के बाद में जिसके जिस विषय में जिसकी जिज्ञासा होगी जो, जो प्रश्न करने की इच्छा है वो प्रश्न करें यदि हम जानते हो तो बताएंगे उत्तर दिया अज्ञान आदि अर्थत्वाभावी हेतु महा अज्ञान नहीं है यदि शब्द लगाने का मतलब होता है कि शायद नहीं जानते हो अज्ञान नहीं संशय भी नहीं अज्ञान भी नहीं है पिपलाद किसी को छह प्रश्न का ज्ञान है उत्तर देंगे उत्तर का ज्ञान है और संशय भी नहीं है उसके अभाव में हेतु है बताते हैं प्रश्न है। ये कहा प्रश्न निर्णयात आवश्यक है प्रश्न का जो निर्णय किया है उन्होंने इससे निश्चय होता है कि अज्ञान आदि नहीं ये यदि शब्द क्यों लगाया अनुधत दिखाने के लिए उद्दंडता नहीं दिखा नहीं दिखाने के लिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं ऐसा कहने के लिए नहीं नम्रता अपनी नम्रता को दिखाने के लिए ऐसा कहा यह सिद्ध तो होता अत्र शब्द हो अद्याह आ, यहां पर अत्र मान क्या लगाना चाहिए इति शब्द का अध्ययन कर देना ये कहा ये सर्वम इति इति शब्द लगा देना चाहिए ऐसा कहा इति लगा हुआ सर्व प्रश्नाम निर्णयाद अज्ञान आदि असंभवाद इत्यथ सारे प्रश्नों का निर्णय दिया है उन्होंने छह छे प्रश्न छेरी से अलग अलग विषय प्रश्न करते हैं सभी प्रश्नों का उत्तर पिपल ऋषि ने दिया है तो अज्ञान तो उनमें है ही नहीं यदि तो शब्द का यही अर्थ होता है कि अपने नम्रता दिखाने के लिए ही होता है इसके लिए कहा समय हो गया है याद रखते हैं कर्णे भी श्रृण देवा भद्रम पशेमाक्षर स्थिर स्तुश्रुवाण स्तन देव हितम जदायु